ओ शुक्ला ब्रह्म विचार सार के लिए क्रिया कौन हुआ दोनों नहीं क्रियार्थ क्रिया कौन है गमन क्रिया है क्रियार्था क्रिया क्रिया के लिए क्रियार्था क्रिया के लिए जो क्रिया है उसका नाम क्रियार्थ क्रिया क्रिया है जिसका प्रयोजन गमन क्रिया का क्या प्रयोजन है पठन तो क्रियाार्थ क्रिया कौन हुआ गमन क्रिया क्या हुआ क्रियार्थ क्रिया यही से जो क्रियार्थ क्रिया उप में हो तो लिट लकार होगा क्रियार्थ क्रिया नहीं रहे तो भी लिट लकार होगा पठितुम गच्छति गच्छति शब्द प्रयोग करेंगे पठिष्यति गति पठिष्यति ग्रिया क्रियाक गठ गे सी गस क्रियाथक्रिया है क्रिया क्रिया है कौन गमन क्रया गमन क्रियाथक्रियाक गमनक्रिया गमनक्रिया पठिष्य गच्छति अगर क्रिया क्रिया नहीं उप में खाली पड़ेगा तो लिट लगार होगा सपिष्यति सपिश्यति यहाँ क्रियार्थ क्रिया कौन क्रिया है क्रियाथ क्रिया नहीं तो यहाँ लिट लगार होगा स पठी सती ये प्रयोग होगा निय। होगा क्रिया क्रिया नहीं नि होने पर भी भविष्यत अर्थ में आगे जाएगा तो लिट लगार हो जाएगा और क्रियार्थ क्रिया हो तो भी भविष्य अर्थ में नहीं होता लगा तो लगा रोगा सा सा तो सामान्य रूप से स पढ़िष्य स ग्यति सब्यति प्रयोग होगा ओ क्रिया क्रिया उपपद ग्छति पठ गुम ग्छति द्रष्टुम ग्छति देखने को जा रहा है द्रष्टुम तो द्रक्षति गच्छति लिट लकार प्रयोग होता है सत्याम कौन से क्रिया क्रिया उपपद हो तो भी नहीं हो तो भी भविष्यत अर्थक धातु से लिट लकार हो जाएगा अभी भविष्यत में दो विभाग हो गया एक अनाद्यतन के लिए लूट अनाद्यतन के लिए क्या है लूटे और लिट ये अनाद्यतन के लिए है नहीं अद्यतन के लिए लिट लगा लिट लगेगा और जहाँ अद्यतन अनद्यतन निश्चय नहीं वहाँ लूट लगा लगेगा नहीं ले लूट लग, लग जाएगा तीव्र प्रत्यय प्रथम पुरुष क्वेश्चन भू धातु से तीप आने के बाद कर्तर हो जाएगा कर्तव्य सब क्यों नहीं होगा सप प्राप्त है या नहीं सार्वधातु के पर में है कौन सावधातु तीपन से कर्तव्य सब प्राप्त है उसको बाद करेगा श्यता से लुटो तो लिप लिट होने से श्य हो जाएगा लिट लिंग के लिए क्या होगा श्य श्य हो जाएगा भू श्यति क्या हो भू श्य ति से किस आरभ धातु की संख्या किस सूत्र से होगी नहीं होगी क्या संज्ञा होगी क्या संज्ञा आर्ध धातुकम शे सह आर्ध धातु संज्ञा तो हो जाएगी किंतु बलादी होते ही तो होगा बलादी है बल कौन है हाँ सलहन से श्या बलादी हो गया आर्ध धातु के हे सोत्र क्या लगेगा क्या सूत्र हाँ मुँह को थोड़ा कोलो बंद नहीं रखो क्या सूत्र ईटा कम हो जाएगा भू ई श्यू श्य है अर्ध धातु को भू को गुण हो जाएगा सार्वधातु का आर्ध धातु का यो किस को गुण होगा ईगंत अंग को ईगंत अंग ई के कौन भू में उ है इगंत हो गया भू उसकी अंग संज्ञा है कहना सूत्र भू हो गया अंग हैंग को गुण होगा भू को गुण होगा फिर अलंत्य परिभाषा से ऊ को गुण हो जाएगा ऊ के स्थान पर क्या गुण होगा अ क्यों नहीं होता है स्थान अंतरतम नहीं कहना करना स्थानेतरतम क्या सूत्र ऊ को हो जाएगा ऊ क्या सादृश्य क्या है औष्ट स्थान का स्थान में भी औष्ट ऊ का स्थान में भी कंठोष्ठ है तो भो हो गया भो होने के बाद आगे ई है कैसा तो लगेगा तो लगे भविष्य और ई के आगे स है इन में आदेश प्रत्यय हो सत्य हो जाएगा ई है ना इन भाभी में ई है ई के आगे स है आदेश है प्रत्यय है प्रत्यय नहीं प्रत्यय का अवयव सकार है प्रत्यय का अवय आदेश हो अथवा प्रत्यय का अवय हो यहाँ आदेश है सकार प्रत्यय है प्रत्यय का अवय सत्यय है नहीं प्रत्यय क्या है श्य उसका अवयव स तो आदेश प्रत्यय हो लगेगा सत्य हो जाएगा क्या रू बनेगा भविष्यति क्या बनेगा भविष्यति एक रूप बन जाने के बाद आगे भविष्य सब में बराबर है और जिसको लट लकार का रूप आ दे ये लीट लकार से सरल है लट लकार का रूप आ दे क्या बोलो भवती ठीक इसी प्रकार बन जाएगा भविष्य नहीं भविष्य बोलो भविष्य आदर्श प्रत्यय हो कितने स्थान में लगेगा सौ स्थान में लगेगा सतासी ली लुटो हो कहाँ लगेगा ईटागम होता है अर्ध धातु को सेट बुला दे गुण होगा कि सूत्र से अबाध हो जाएगा से ये सब में बराबर है आने का तो भविष्य अगर तस सकार को रुत्तों को करेंगे कि सूत्र से ये देखो जैसे कोई मालूम नहीं नया सूत्र बोलते नहीं को रू करने के लिए कोई सूत्र है रू को विशर करने के लिए क्या रो बनेगा भविष्य अतः आगे आगे क्या झी भविष्य अगर जी क्या सो लगेगा झ अंत में किसको क्या आदेश होगा झ जाव को अंत अंत में अ तो ई मिल जाएगा अंत जी को हो जाएगा अंति अंत अन्त हो गया अंति में गया क्या सो तो लगेगा हाँ अतगुणी श्यामे अहे क्या अंति का अह तो लगेगा अत से पर रूप हो जाएगा तो रूप क्या गया? भविष्य सीप के भविष्य अगर सी तो सतेगा कुछ नविशी हे भविष्य सी थ में ऋतु विसर् भविष्य तो आगे प्रत्यय क्या है क्या रूप बनेगा अत मीप आएगा भविष्य अगर मीप क्या सोच लगेगा अतो दीर्घ यहीं क्या सोता रहा हाँ क्या सोता रहा यही आदि सार्वधातुक हो तो दीर्घ होगा रेट लकार में सार्वधातुक है अर्धातुक है कौन सार्वधातु है <laughs> मई पे सार्वधात्व है <laughs> रेट लकार में मैं मई पे सार्वधातुक होगा <laughs> किस तु से कोई लकार से मतलब नहीं तिंग हो सेतु हो तो सार्वधातु को लेट लकार मीप तिंग में आएगा क्या किसी भी लकार में है सार्वधातु के श्य अर्धातु के मीप सार्वधातु श्य क्या है अर्ध धातु के मीप यहीं आदि सार्वधातु पर है तो दीर्घ करना भविष्यमी अरे बस मस में सकारो का विसर्ग हो जाएगा भविष्या भविष्य क्या बोलो भविष्यति। भविष्य भविष्यति। सब। आगे स सब व भविष्य पुस्तक बंद करो अभी जल्दी बंद करो बीच में खोलना नहीं लूट लकार में किस लकार लूट लकार में जहाँ जिस रूप में विसर्ग है लूट लकार में जिस रूप में विसर्ग है सुनो पहले उस रूप को लेखना क्रिया कर्ता के साथ जिस रूप में विसर्ग है उस रूप को लेखना कर्ता के साथ अधिक नहीं लिखना कम नहीं लूट लकार में जिस रूप में विसर्ग है उस रूप का लिखना करता के साथ प्रश्न क्या है एक बार बोल दो कौन जोर से कौन बोल से प्रश्न क्या है बोलो इधर वाले कोई बोलो बोलो जय राम तो क्या बोला प्रश्न प्रश्न पर लिखो देखा है किसको सुब्रत है नहीं देखा और नहीं देखा है ब्रह्म अरे दिखाया नहीं देखा है कितने व्यक्ति थी के ठीक पूरा ठीक हाथ उठाओ आपने देखा है किसको अरे पुस्तक तो देखते हो चलो ठीक है कौन से लकार में लिखा हाँ अभी लिट लकार देखो लिट लिट परोक्ष लिट जहाँ विसर्ग है उसका लिखना कर्ता के साथ लिट लिट क्या लगा लीट लकार नहीं लिट परोक्ष चेलिट कैसा लिखा लगे ड्रिट परोक्षेलिट बताया अधिक हो गया इधर देखा परमाण देखो कितना ठीक ही है दूसरे लिखा परोक्षेलिट लिखा हो सिद्धेश्वर अभी नहीं लिखा लिख रहे हो अच्छा ओ है उसमें अच्छा वो अभी नहीं लिखा परमाण देखो देखा हाँ क्या है नहीं दिखाते दो किसको हो गया कितना रुपए लिखा है मैं पूछता हूँ कितने रुपए लिखा है बोलो कहते हैं ठीक है नहीं पूछा हाँ आपने लिखाया ओ नहीं आपके पीछे किसको देखा है अच्छा रविंद्र क्या करते हो क्या पुस्तक ढूंढते हो क्या है ढूंढते हो लेट में नहीं क्या प्रश्न पूछा था बहुत दुकान के रही क्रिया के, करता है के साथ सब अब प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ब्रो ए कितना रुपये तीन रुपए में विसर बिस्तर हैं लॉट लीट लूट हो गया और लीट लकार का रूप ले करना जहाँ का नहीं विसर्ग नहीं जहाँ वहीं के रूप लेखना करता के साथ क्या हिसाब चल रहा है किस कुछ क्या तू बीच में म रहता है बीच में कितने रूपये पहला रूपये क्या है स भविष्य दूसरा तीसरा आगे क्या है यम भविष्य तो आगे Hmm. भविष्य भविष्यत आगे भविष्य भविष्य में स है स के बाद क्या वर्ण है यह के बाद है हाँ आगे नकारक उन्त्व होगा अटकू पूम बेवाएपी शकार से पर नकारक किस किसूत से नप्त होकर के रुप लिखा है नप्त ना नहीं नत्व नहीं हुआ अटक प्राप्त है नहीं प्राप्त था।, था पहले कितने एक साल पहले अभी प्राप्त नहीं हाँ इसको लेखो किसका मालूम है तो भविष्य शांति में नकार होना चाहिए क्यों नहीं होता है बोलना नहीं किसका मालूम है तो लिखो कार्य न ब्रुवते साधव न तो शब्द ही निज उपयोगिता शब्द से पांडिता नहीं लेकर देखा दो मालूम है क्या किसको मालूम है कुछ लिखो लिखो किसका मालूम है तो लिखो नहीं तो है मालूम लिखो लिखो लिखो में न तो होना चाहिए भविष्यति भविष्य तविष्यंती सव है आइए न है अटकू पाऊप्रे सुने दिखाया था कौन कौन लिखा है पढ़ो उधर हाँ आपने क्या लिखा है बोलो भाभी शांति में समान पद नहीं कितने पद है दूसरे कौन दिखाया था क्या लिखा है हाँ रकार और सकार निमित्त नहीं है भविष्यति में निमित्त है सकार भविष्य में स नहीं है निमित्त है समान पद है हाँ और किसने लिखा है तकार व्यवधान अतो क्या लिखा <smydAT festivals> <Wyoming también> <वेवदाना>। है <FDAadas> क्या व्यवधान क्या लिखा है आपने भविष्य में लिखा है तकार बीच में व्यवधान गया स और न के बीच में तो आ गया हाँ और अरविंद क्या लिखा है से प्रत्याश तो असिध है देखो नंबर देखो असिध है तो क्या लिखा है नहीं पीछे कौन लिखा है पीछे क्या पदान तसे उसको निष्चित कर देगा पदांत कौन है ये पदांत है और किसने दिखाया था और ये किसने दिखाया था कौन हाथों ठा किसने दिखाया हाँ एक क्या लिखा है बोलो अनुसार से ही पर शय पर रूप हो गया अनुसार कहाँ है अरे पहले अनुसार तो हो अनुसार है क्या हाँ बोलो प्रबढ़ प्राचीन पुरातन को नहीं समाधान नहीं, नहीं।, नहीं। <laughs> और कोई है किसने लिखा है हम्म hmm. क्या बताओ क्या लिखा मैंने देखो पहले सत्वत्व करने के लिए जाएंगे किस सूत्र से उस समय एक सूत्र प्राप्त है नश्चा पद तली देखो ऑट कुपाम का नंबर निकला <laughs> नशा पदार्थ जल देखिए कौन किसके दृष्टि शाशी दे कौन किसके दृष्टिशाशी दे बोलो पर कौन है परिपादी देखो ठीक से देखो पर कौन है पूर्व कौन है तो नश्चा पदार्थ से के दृष्टि से हटक पाउन असिद है इसलिए पहले क्या लगेगा नश्चा पदार्थ से झली पहले लगेगा नकारक हो जाएगा झल पर में है झल क्या है तो अनुसार हो जाएगा अनुसार होते समय अनुसार जो रहेगा फिर अनुसार को हो जाएगा अनुसार सही ही परसवर्ण और वृत्त करने के लिए सूत्र कौन है के नृष्टि से अनुसार से ही परसवन सीधा देखो नंबर निकालो अनुसार से ही पर अटकुबाम पूर्व पर त्रिपादी कौन बताओ आठ चार नहीं करना कौन पर त्रिपादी है अनुसार से पर सवान अटकुपा न दृष्टि के दृष्टि से असिध है असिध होने का ना अटकुपम सूत्र तो चाहता है ना तो करने के लिए उसके दृष्टि से क्या दिखेगा तो हो जाएगा समझ आएगा अण तो क्यों नहीं हुआ नौकर के पहले अनुसार हुआ अनुसार किस सूत्र से जब नश्चा पता अंत से झल सूत्र से करेंगे उस समय अटकुपांग प्राप्त था नहीं न तो करने वाला प्राप्त था तो उसमें न तो कर दो अनुसार क्यों करना कौन असिध है असिध है न तो करो तो भी नश्चा पता झल लग जाएगा अटकमान सुते से कर दो तो नश्चा पदार्थ झली क्या दिखेगा ना दिखेगा फिर नश्चा झल अनुसार इसलिए अटकमा नहीं लग गया नश्चा पदार्थ से झली पहले लग गया अनुसार हो गया अनुसार से परसों उन्होंने के बाद हुआ तो फिर न किंतु वो नकार कि किसके दृष्टि से असिधे अटकमान दृष्टि से असिधे असिद्ध होने का न तो नहीं होता है इसको ध्यान रखना भविष्य में ये भविष्य कहाँ से शुरू होकर के कहाँ बहुत घूम घूम करके बड़े बड़े विद्वानों को भी थका दिया था केवल <laughs> भविष्य में नहीं बहुत स्थान में है ऐसे मिलेगा भविष्य हो पटी शांति हो कमी शांति हो कहीं भी होगा कहीं, हो, कहीं अन्यत्र कहीं कुछ है तो उसके अनुसार यहाँ तो वहाँ रूप दे कर कोई ढूँढे महावास्य सब कुछ पढ़े दिखे सरल है इतने काम है ध्यान रखना भविष्य में न तो लीट लकार हो गया आगे देखो लोट च विद्याद्यु लोट, चा। लोट, चा। लोट चा। एक सूत्र आगे आएगा विधि निमंत्रण आमंत्रण सूत्र उसका ये पर सूत्र है विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिक से प्रार्थना आदि आएगा इन अर्थ में लोट भी होता है विद्या आदि अर्थ्य से लोट धातु लोट लकार हो जाएगा और लोट लकार होने के लिए और एक सूत्र है आशीष लिंग लोटो आशीर्वाद अर्थ में लिंग लकार भी होता है और लोट लकार भी होता है तो आशीर्वाद अर्थ में क्या लकार होगा लिंग हो सकता है लूट हो सकता है विध्यादि अर्थ में क्या लकार होगा लोट होता है लिंग भी होता है आगे लिंग आएगा तो विद्यादि अर्थ में लिंग है आशीर्वाद में लिंग दो लिंग लकार हो जाता है एक को कहते विधि लिंग और दूसरे को कहेंगे आशीर्लिंग आशीष लिंग नहीं कहना आशीर्ग लिंग दो हो जाएगा लोट दो अरे वो विद्याधि अर्थ हो आशीर्वाद अर्थ हो दोनों अर्थ में लोट लकार होता है लोट लकार न आने के लिए क्या सूत्र लगेगा लोट चे भी लगेगा आशीषी लेंगे लोटू आशीर्वाद अर्थ में लोट लाएंगे तो किस सूत्र से लाएंगे और लोट चे सूत्र किस अर्थ में आएगा विद्याधि में आने पर अभी ये तो अर्थ बताते हैं गया लोट में उकार टकारा भी तो लकार रहेगा तिप गुना गुण अबादेश हो जाएगा भगवती बन जाएगा जैसे भगवती बना था इसे बना देना बनाने का सूत लग जाएगा ए एर इसमें दो पद पदे एर ई का सष्ट एर ई का सष्ट क्या बनेगा ई का सष्ट एर कैसे बनेगा बताओ कोई पहले घी संज्ञा होगी घेर घी संज्ञा से सो कैसे की घेर गित से गुना ई को हो जाएगा ए आगे अश से घसींग से जो पूरा रूप ए सू ए आगे उह ई को हो ऊ होगा कौन सी है लोट इकार से उ लोट के इकार को वो हो जाएगा लोट भगवती में ई है लोट तिप लोट के स्थान पर तिप तस जी होता है जो लोट का ई है उसको वो हो जाएगा भगवती ई को होगा ओ हो जाएगा भव कहाँ करो बनेगा प्रथम प्रसाद करता क्या होगा स भव भवान भव तो बनेगा हाँ तुस्तातंग आशिष्यतर श्याम तू और ही ती को तू हो गया तू कुछ आदेश करे सूत्र तातंग तू को तातंग होगा और आ गया शिप को ही होता है शेर या पीछे से तो ही जो होगा ही को भी करेगा तू और ही दोनों के स्थान पर हो जाएगा तातंक आशीर्वाद अर्थ में विकल्प से अन्य तरह से आशीर्वाद अर्थ में भव तु ही बनेगा आयुष्मान भवतु भवान आयुष्मान भवतु आशीर्वाद अर्थ बनेगा और आशीर्वाद अर्थ और एक ग्रुप बन जाएगा भवतात बन जाएगा विकल्प से तातंक आदि से तातंक रहेगा ता औ के उच्चारि के तंग सर्वादेश हो जाएगा पूरा तू को हटा कर तांग ही को हटा कर तातंग हो जाएगा आशीषी तुस्त वाह तू और ही को तातंग हो जाएगा तो अभी यहाँ दिया पर तात सर्वादेश बन जाए इसको बताएंगे फिर लोटो लंगवत लोटस लोटस्तालूप्च तस्थसमीपांग गीतुर्णय क्र्यु ओ नृत